श्वास तुरंत नई चुड़ी गए मजे जे हुने पाई दुख रातना कति यहां संकष्टमा झुंडिने मेरो निम्ती बन्यो हरेक छिन नई हा दुख दाई यहाँ जान पर्द जानु जानु अबलव नेपाल देव बिदा चाँडो मर्चु मर्छ आज इसमें बाटू यही आखिर छन सब तर्फ जति मगर फुस्किन तेता पुल्टा माली भीम दारुण कथा हे काल बित्ई त जा झस को यु मुटुको भई ढुकढुकी बरसों बनी जा त पाली जन को विश पथमा भाई सावधानी देश बनाऊ नहीं दगुरमा भई जा लक्ष्य ऐगन ताझ टाड़ा पर्यटन कस्तो आज धराप भि पे था न पाईकन चलदो श्वास परंतु मंद गति त्याद्रो बनी निर्बल झुंडे को छ परंतु आज कसरी सुखा रुख को फल त्यो त्यांद्रो नचुड़ी अज अड़ी रहो धस्ने छुरा समझना पश्चातापर दुख कष्टर को बोकी गुंगोपना हे नेपाल रहू रही रहू युगौ जाु मानी पर्च अवश्य एक दिन तई नगई हो रिम्रो मान रान निशे के ही गरे को काम महा महाम जीवित हुने बासी हुए पाना कैयन रक्त रंजित यो जिंदगानी बनो फ नहीं अब रक्त रंजित भई आइले किनारा पुग्यो रक्त हो सब खेलबाड़ दुनिया रक्तई बिना छक्त को सब खेलबाड़ दुनिया संपूर्ण भो रक्त नई रातो रंग छ रक्त कोर भनियो रातो राम्रो भनी रातो को महिमा त वर्णन करी सिद्दिन्न कैलेपनी रातो को अपार उच्च महिमा सारा महाभारत विष्म द्रोणर कर्ण अर्जुन हर छक्त ले रंजित लगे छोड़ने हिमाल बादल तथा आकाश धरती सब खोजे ता पूर्ण विश्वभरी नई कोई छोड़ो अब जानी पर्च समस्त एक दिन त मई मात्र के बस बसु रुख रोग करो नेपाल को खातिर जान जान देश को अहितमा हित मैं सहीयो मस्ती भोगीन राजा लाई सदै लिएर शिरमा प्रजा रक्त थे के गर्दा छत देश उन्नत हुए सोची सदै थे हुन जंगीर निजामती ओठा पांग्रा राष्ट्र का एवटा दुर्बल हुक नत्कंस बिग्रंश हा बंदोबस्त निजामतीर गरी ना ना गरे श्रेष्ठ तर्फ होने छिटोर छरी तो आइना सरी पार दिए त्यो बेला जब शक्ति ताक सब मेरे तुनामा थियो, यो नेपाल सब बनाउन महा काफी इशारा थी यो त्यो को बस में पेर कसरी मध्यस्थ बाटो लिए समझौता पची शत्रुलाई लाई पौ तो उठन मौका दिए सारा दुश्मन उठन सम्म नदी नेपाल निर्माण को बाटो पकरन मलमल हो चाहे बमो मको को यो नेपाल सके बन्न कहिले यही खोप ली आखिर असरी अज्ञात ठाती अशक्त भई मरण को ठाडो मुख्यांजी छु मदा जीवन को गिरे अु जु मए थे मुररी समान जगमा जु फुस्सा बनी माने यु आज आज गरियो गयो यस्त छो जीवनी पा अतिलाई कसरी माइले गरे पालना यो निर्ममता समुद्र तह मगु निर्घातमा यो नेपाल महासमस्त मुठमा मैं न्यापक अरे दोषी बनी पातक ये हुआ सब जनदशा अन्याय के, के आई किंतु भविष्यले सब कुरा खुट्यावला सत्य के यही विश्वास ली परंतु अहिले अहिल जा मे छसूर योग मूल्क को कल्याणमा म्यस्त मो नेपाल डुबे समस्त जन को बेइजती हु नेपाल उठे समस्त जन को सम्मान के हुन सोची नित्य यही मनमहा मेरे बीत्यो जीवन कईलै बाचिन सत्य एक पलेक ने, मेरो दुर्गति आज जे जति भयो आतिथ्य नई मान्दछु मेरो पीर बेथार कष्टम हेदु चल्थ एक बखत समस्त मुलक मेरो इशारा महा अतु म फैक्की बगरमा आएन कोई यहाँ डाड़ा फाँट समस्त देशभर में आवाज उच्चा थो सी देश एता उता गरी दिने काफी इशारा थी को बोलने इसको अगाड़ी मुलुक हाके यो हिड़ो बंदी आज छीमसेन इसी कई सकते न कस्तों भाग्य विडम्बना छदि को कोशी बूंद भो मात्र नामच छीम सें इसको सामर्थ्य सारा सुक्यो भित्ता छन सब चुप औ दलिन छन रहेका घना ढोका बंद कड़ा खड़ा छ छहरा आए छयो लाछना पर्द देश नरेश कह सु जान छाड़ी देश नरेश कई जगतमा आपों भनी मानन अ देश नरेश ती तीन सब थोक् मलाई कर् आज मलाई मौन सब छोल कोई कि मरऊं बरु छिटे जीव जान सरकार कई यस्त यु अपमान किंतु न नसहूँ धिकार धिककार भई मेरू जानत नित्य अर्पण छो को मतृ मर्द नेर देश महाअन इसलिए धब्बा तर